C-I-E-T-N-C-E-R-T e दौरा प्रस्तुत है ये कारेक्रम आओ तुक मिलाएं आज का शब्द है बंदर तो आज तयार है सब बच्चे तुक मिलाने के लिए हां दी तो खेल शुरू करते हैं तो खेल शुरू करें हां दी दी दी दी मैंने घर पे भी एक तु मैंने खाई मिठाई मेरी हुई पिटाई <laughs> अरे ये तो बहुत अच्छी तुक बनाई तुमने तो आज किस पर तुक मिलाए दीदी आज मैंने एक बंदर देखा था बंदर पे तुक मिलाए अच्छा पिंकी ने बंदर देखा तो आज बंदर पर ही तुक मिलाते हैं तो ऐसा करते हैं पहली लाइन है पिंकी ने देखा बंदर पिंकी ने देखा बंदर अब आप तुक मिलाइए छत पर बैठा बंदर वाह चलो ठीक है मान लिया लेकिन कोई और शब्द ढूंढो मैं बोलूं दीदी हां हां बिल्कुल बोलो वो आ गया घर के अंदर वाह शाबाश ये तो अच्छी तुक मिल गई पिंकी ने देखा बंदर छत पर बैठा बंदर वो आ गया घर के अंदर <laughs> <laughs> बंदर बड़ा सुंदर <laughs> वाह क्या बात है गुड़िया बंदर बड़ा सुंदर और सोचो क्या तुक मिल सकती है आ, दीदी चुकंदर दीदी छछंदर <laughs> हां बिल्कुल ठीक तो हम बनाते हैं आ... देख के छछंदर भाग गया बंदर हां ठीक और खाने लगा सिकंदर <laughs> तो फिर से दोहराएं हां जी जी।, जी जी पिंकी ने देखा बंदर पिंकी ने देखा बंदर छत पर बैठा बंदर छत पर बैठा बंदर आ गया घर के अंदर आ गया घर के अंदर बंदर बड़ा सुंदर बंदर बड़ा सुंदर देख के छछंदर देख के छछंदर भाग गया बंदर भाग गया बंदर और खाने लगा चुकंदर और खाने लगा चुकंदर और खाने लगा चुकंदर और खाने लगा चुकंदर और खाने लगा आओ तुक मिलाएं अभी आप सुन रहे थे ये कारे क्रम आज का शब्द था बंदर, कलाकार, नितु शर्मा और बच्चे धोनियंकन, बटिलेंग लिंडू और शानु मुक्सीम निर्मार सहयोग, गीति का उनियाल और वेमलेश चौधरी आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी